भगवान पुरुषेगा शहीद है इसमें कहानी सोपनती कौन सोते हैं अस्मिन कहानी जागृति कौन जगते हैं दो प्रश्न होंगे और कतरा ऐसे स्वप्नान पश्यती ये, ये कार्यक्रम संघातों में कौन सा देवता है जो स्वप्न को देखता है स्वप्न को देखने वाला कौन है और कश्य ए तथा सुखम बहुत सुशुक्तिकालीन जो सुख है निर्विषय सुख जन्य सुख नहीं है सुशुद्धिकाल वो सुख किसको होता है जागृत स्वप्नों सुसुक्ति तक पहुंच जाते हैं उसके कश्मीर में सर्वे एक ही भवन थे सबके सब एक किस्म हो जाते हैं ये पांच प्रश्न मिला के एक प्रश्न है उनमें से दो प्रश्नों का उत्तर दे चुके हैं कहानी सुपत्ति कहानी जागृति काल में जाती है प्राण रूपी अग्निया जगे रहते हैं साथ में मन भी है यजमान कहा है यजमान रूप में जगा हुआ है मन ये अपान वायु को कानपत्य अग्नि के स्थान में लिया है पध्यान वायु को अनुमानी प्रजन अग्नि के स्थान में लिया है और ये समान वायु प्राणवायु को ये इसमें लिया है आहवनी अग्नि के लिया है और समान वायु को अग्निहोत्र करने वाला माने होता समझा है कर्म करने वाला ब्राह्मण समझा है ऐसा माना है मनु को यजमान कहा उदान वायु को कर्म का कर्म का फल जब तक जीवित है तब तक सुशुप्ति में ले जाने का काम करेगा उदान वायु मृत्यु अवस्था में उसके कर्म के आधार पर इस प्रकार से चर्चा हो गई तो उसके हमेशा ही अग्निहोत्र होता रहता ऐसे प्राण रहस्य को जानने वाला विद्वान होगा उसको सोता हो जगता हो कभी भी सभी अवस्थाओं में अग्निहोत्र चलता रहता है ये कहा था उसी को लेकर के आगे उस भूमिका बनाना चाहते है आगे तीन प्रश्न का एक कौन जगता है शुक्र देखने वाला कौन है उसको बदलाने आ गए इसके लिए भूमिका बनाते और पंचम मंत्र का भूमिका बनाना चाहते हैं ठीक है नानो टीका हवा ये अपान यदि आरभ्य यहाँ से आरंभ किया था कौन जगते है इसके लिए उत्तर दिया था गार्यपत्य हान वायु यहाँ से आरंभ करके मनोहवा यजमान इत्यादि कहा था? मन ही यजमान गोपत्य हो भाई अपाना यहाँ से आरंभ हुआ और मनो मनोहब यजमान मनोहवा यजमान यहाँ तक यदि ग्रंथ इत्यादि इतने ग्रंथों के माध्यम से विद्वान अकर्मी न भवती ऐसा कहा था ये विद्वान होगा प्राण रहस्य को जानने वाला जो होगा या विद्वान मान वो विद्वान वो अकर्मी नहीं होगा हमेशा कर्म होता उसमें क्योंकि उसके सोजाने पर भी प्राण रूपी अग्नि काम कर रहे है मुश्किल विद्वान अकर्मी न भवती ऐसा कहा भगवती स्तुय उसकी स्तुति की जाती है वास्तव में कर्म तो नहीं करता क्यों तो सोते हुए भी उसे कर्म होता है करके उसी प्रशंसा की थी विद्वान की प्राण रहस्य को जानने वाली की प्रशंसा की थी अस्तु एवं ठीक है मान लेते हैं इसको विद्वान अकर्मी नहीं होता क्यों उसके प्राणाद्रि जगे रहते हैं कर्म होता रहता है अग्निहोत्र चलता रहता है अस्तु एवं ये मान लेते हैं पूर्वादि शंका कर रहा है त्र अग्निहोत्रादि कर्म प्रतीत क्यों उनमें अग्निहोत्रादि कर्म की प्रतीति हो रही यह तो ठीक है कर्म की प्रती होती है उदान प्रतीत उदान उदाहरण को जो याग का फल स्थानीय बताया कर्म के फली उदान उदाहरण ने कहा था वो उसमें जो है ना उत्तेश जो कथा ने उसमें तो नग्निहोत्र का फल नहीं दिखाई पड़ता वहां अग्निहोत्र के समय उदान वायु काम नहीं करता बाकी प्राण काम कर रहे हैं प्राण अपान तो अग्नि के स्थान में है और शमान वायु होता के स्थान में है मन यजमान के स्थान में अग्निहोत्री आए के काम में कितु तो उदाहरण को कहा था कर्म फलों में एक उदाहरण है उसके तो कोई वहां प्रतीत होता नहीं ये सबका है उदान से याग फलस्थान यद तो उदान वायु को यज्ञ का फल रूप से कथन किया है ये, ये याग फल में उदाहरण कहा हुआ है उसको तो न तत्फल अग्निहोत्र का फल नहीं दिखाई पड़ता तत्फल तम अग्निहोत्र फलत्म न अग्निहोत्र के काम नहीं नहीं दिखाई पड़ता तत्र कर्मा प्रती उस वायु में कर्म की प्रतीति नहीं हो रही अग्निहोत्र काल में उसकी चर्चा नहीं हुआ वो तो कर्म का फलस्थान में कहा तत्र मैंने उदान वायु वायु कर्म कर्म प्रतीत है कर्म की प्रती नहीं होती है अतः यह शंका है इसके उत्तर में आगे भाष्य में कहेंगे टिप्पणिया चार और पांच की टिप्पणी चार का तत्र यथोक्त ग्रंथ है उस ग्रंथ में ये पहले वाला तत्र चार, है चार वही है यथोक्त ग्रंथ में अग्निहोत्र जो कथन किया प्राणों को अग्निहोत्र की चर्चा में था उस ग्रंथ में मानी इसके ठीक पूर्व की बात है उसमें पांचव तम विद्वान तो अकर्मी नवतीफल फलकत्व विद्वान कभी भी अकर्मी नहीं होता करके जो प्रशंसा की गई वो फल वहां उदाहरण वायु में नहीं दिखाई पड़ता कहा आगे छह की टिप्पणी तत्र कर्मा प्रदीते त्र मैं क्या तथोक्त फलकत्वाभावे हेतु महा मन उदाहरण टिप्पणी में ते उदाहभाव उदान वायु में जो अग्निहोत्र के जो फल तो नहीं दिखाई पड़ता अग्निहोत्र का फल तो कर्म के आधार पर स्वर्ग मिलना होता है उदान के कर्म का फल कैसे होगा अग्निहोत्र का फल होगा स्वर्ग किंतु उदाहरण वायु कैसे होगा यह शंका आ गई इसमें कहा यह तत्र इत्यादि ना इष्टफलम एवं उदाहरण वाक्य जो बोला गया था इष्टफलम एवं उदाहरण ऐसा वाक्य था उस वाक्य में कर्मा प्रतीत कर्म की प्रतीति तो हुई नहीं अग्निहोत्र कर्म है तो तीन अग्निया होंगे एक जवान होगा एक होता होगा ये पांच से निवृत्त संपन्न होता है अग्निहोत्र तीन तो अग्निकुंड होंगे प्राण अपान व्याम तीन को अग्नि कुंड के स्थान में रखा हुआ है यहाँ और समान वायु को होता के स्थान में माने यज्ञ कर्म कराने वाला पौरोहित्य के स्थान में रखा हुआ है प्रोहित के स्थान पर रखा मन को स्थान पर रखा इनसे संपन्न होता है तो उदाहरण वायु भी चर्चा है पैसे फलम उदाहरण वाक्य में, में कर्म प्रतिदे तो उदाहरण में तो कर्म नहीं दिखाई पड़ रहा है अप्रतिदे विद्वान अकर्मी न भवती अलभ्य तो वहां पर विद्वान अकर्मी न भवती जो कहा गया वाक्य है वो वहां पर स्तुति इस इसमें लभ्य नहीं प्राप्त नहीं प्राप्त नहीं किसमें उदाहरण वायु तो उदान काय को कैसे लिया गया ये प्रश्न हुआ यही है यहां इसके शाह है यह टीका इसके उत्तर भाष्य में देते हैं एवं विदुष भाष्य में कहते हैं विदुषा स्रोत्रादि उपरम कालाभ्य कहते हैं ये विद्वान का जो है ना स्रोत्रादि के उपरम काल मान स्वप्न काल स्रोत्रादि जब काम नहीं करती है स्रोत्रादि उपरम कालात आरभ्य ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब उपरांभ हो गए जिस अवस्था में उस आरम्भ शुप्र काल से आरम्भ करके यावत सुप्तोत्थित जब तक सो करके उठता है जाग्रत में आता है तब तक भी अग्निहोत्री होता रहता है एक एक करके कहा गया एक उपर काला आरभ्य स्रोतरादि के उपराम काल मान शुप्रकाल से आरंभ करके यावत सुप्तोत्थी सो करके उठने का जब तक होता है वो में जब तक नहीं आता है तब तक भी भीग सर्वयाग फुव उस तब तक क्या है सबके सब, सब याग फल के अनुभव भी होता है चाहे स्वप्न हो चाहे हो उसके याग के फल का अनुभव का भी होता है एवं नया तो जो अविवेकीय प्राण रहस्य को नहीं जानते हैं उनके लिए अनुसुप्ति अनर्थ के लिए स्वप्न अनर्थ के लिए है कोई काम नहीं होना उनका करते थे विद्वान लोग व्यर्थ चला जाता है वैसा इनका नहीं होता उसमें भी कर्म का इनके प्राण काम कर रहे हैं तो प्रशंसा के लिए मान विद्वान की इस प्राण रहस्य को समझाने समझने वाले विद्वान की प्रशंसा के लिए विद्युता स्तु ही थे विद्युता की स्थिति की जाती है इस वाक्य के द्वारा ये एक नंबर की टिप्पणी अनर्थाय सुसुप्ति किसा सुसुप्ति जैसे अज्ञानियों का अनर्थ के लिए होता है बेबदल समय खो जाता है किन्तु विद्वान जो होगा उसका उस उसका काल में भी कर्म हो रहा है विद्वान अकर्मी न भवती उसकी प्रशंसा के लिए वाक्य है वास्तव में ये ऐसा नहीं है प्रशंसा है अर्थ भाव है एक नहीं विदुषा एवं स्त्रोत्रादी ने स्वपन दे में जागृति क्योंकि प्रशंसा के लिए वाक्य है ऐसा नहीं देखा जाता है कि जो विवेकी होगा प्राणाग्नि को समझने वाला व्यक्ति होगा वही काम करता हो जगता हो बाकी सब सो जाते हो ऐसा नहीं सभी के लिए है समान है तो समान होते हुए भी जो कहा गया प्रशंसा के लिए नहीं विदुषा व स्रोतरादि में सुबं ऐसा तो नहीं कि जो की जो हो विवेकी होगा वो उसी के स्रोत्रादि सो, सो जाती हो अविवेकी को जगते रहते हैं स्वप्न काल में ऐसा होता है क्या सुसुप्त में ऐसा होता है समान है सबका फिर क्यों कहा प्रशंसा ने नहीं विदुषा एवं स्रोतरादि में स्वपन ऐसा तो नहीं है विद्वान मेरे विवेकी जो प्राणाग्नि प्राण रूपी अग्नि के रहस्य समझने वाले का ही स्रोतराद्री सो जाते हों स्वप्न काल में सुसुप्त में जागृत ये अन्य के नहीं सोते ये बात नहीं सभी का है जागृति जाग्रत स्वप्न और मन स्वातंत्र अनुभव आहर सुधवा उसके विद्वान का मन ही सुसुप्ति में प्रतिदिन जाता हो जाग्रत स्वप्न दोनों का अनुभव करता हुआ सुसुप्ति में जाता हो और अविद्वान का नहीं जाता हो ऐसा भी नहीं सबके सुसुक्ति मिलना है सबको स्वप्न मिलना है तो फिर स्वप्न और सुसुक्ति में विद्वान अकर्मी नहीं होता कर्म करता रहता है बाकी अनर्थ के लिए कैसे कहा किसके लिए है सूते के लिए ये कहना चाहते हैं एक और एक की टिप्पणी दो की दो नंबर टिप्पणी स्वपंता इत्यत्र इतना पद पदपाठ भाष्य का आपने स्वपांत लिखा हुआ है किंतु सो शो, स्वप्त शायद धातु परस्मय पद स्वपांति बोलना चाहिए था हो सकता है कहीं से गड़बड़ी हो गया स्वपंते के स्थान में स्वपंथी होना चाहिए पाठ टिप्पणी का आकार धातु है परस में और भाष्य में आत्मनिर्भर में प्रयोग हो गया अच्छा आगे बोलते हैं समान भी सर्व प्राणी जागृत स्वप्न सुषुप्ती गे समान ऐसे भी प्राणी मात्र के लिए जागृत में आना स्वप्न में जाना सुषुप्ति जाना पर्याय से एक एक करके जाग्रत को समाप्त करके स्वप्न में जाना वहां से सुसुप्ति में जाना अथवा जागृत से ही सुसुप्ति होकर के स्वप्न में आना फिर जाग्रत में आना सबके लिए प्राणी मात्र के लिए समान है तो फिर यहां पर विद्वान अकर्मी न भवती वाक्य का क्या तात्पर्य होगा स्तुति के लिए है ये कहा समान है भी सर्व प्राणी नाम प्राणी मात्र के लिए तीनों अवस्था जागृत स्वप्न सुसुप्ति समान है एक एक करके एक ही समय में तीनों नहीं आएंगे पर्याय पर्याय करके जाग्रत से स्वप्न स्वप्न से सुषुप्ति सुबह जाग्रत से जागरत में तो स्वप्न सुशुप्ति तीनों अवस्था में जाना सबके लिए समान है अतो विद्वत्ता स्तुतिर व्य इसलिए विद्वान अकर्मी न भवती जो वाक्य कहा किसके लिए उस विद की प्रशंसा के लिए यद पृष्ठम कतारायसे देव शोपना पश्यते तदा अब प्रश्न है जो द्वितीय प्रश्न में से तृतीय प्रश्न है कहानी शुपनती कहानी जागृति इसका अर्थ हो गया अब कतरा ऐसे देव स्वप्नान पश्यती चतुर्थ प्रश्न का जो तृतीय प्रश्न कार्यक्रम संघात में से कौन सा देवता है स्वप्न देखने वाला उसका उत्तर आगे देते है ठीक है स्रोत्रादि ने स्वप्न उपरमते प्राणायव जागृत के विद्या विद्या क्या है विद्युता की स्थिति तो क्या विद्या है उनके पास उनको यह समझना है स्रोतराधि ने स्वप्न उपरमते प्राणायव जागृति ये इस प्रकार किया माने इंद्रिया सो है प्राण रूपी अग्निया जगे रहते हैं ये ज्ञान जिनको होगा वो अकर नहीं होगा कभी ये स्तुति है अशिया विद्या या जागरण स्रोत्रादिंद्र धर्म ये जो विद्या है क्या समझ रहा है में इसमें इंद्रियां इंद्रिया सो जाती है प्राण रूपी अग्निया जगे रहते हैं मन जगा हुआ हुआ प्राण जगा हुआ पंच प्राण और मन की चर्चा है जगने वाले में तो ये जो विद्या है ये जानकारी या ना इस विद्या का जागरण स्रोत्रादिन्द्र धर्म जो जागृत अवस्था है अभी इंद्रियों के माध्यम से विषयों का सेवन हो रहा है व्यावहारिक इंद्रिया है व्यावहारिक विषय इंद्रियों के माध्यम से विषयों का जो शब्द स्पर्श रूप गंधों का सेवन हो रहा है ये जागृत अवस्था है तो ये जागरण धर्म जो है जागृत अवस्था के धर्म किसका है इंद्रियों का है यह सिद्ध हो जाता है स्वप्न काल में सो जाते हैं विद्या प्राण रहस्य को समझने वालों को समझ रहा है इस विद्या का मान प्राणाग्नि जगते हैं और इंद्रिया सो जाती है जो विद्या जानने वाले के कभी अकर् नहीं होता कहा तो इस विद्या का क्या है तात्पर्य जागरण स्रोतरादि बाह्य इंद्रिय धर्म जागृत जो अवस्था है वह स्रोत्रादि बाह्य इंद्रियों का धर्म है जब तक बाह्य इंद्रियां हमारी काम करती है तब तक वो जागृत अवस्था है जैसे समझ लो और शरीर का रक्षण प्राण धर्म हो ना आत्मा ये ये सिद्ध करना है आत्मा कोई धर्म नहीं है शरीर की रक्षा करना किसका काम है प्राण का काम जागृत स्वप्न सुशुद्धि तीनों अवस्था में प्राण इसकी रक्षा करता रहता है शरीर का रक्षा करना प्राण धर्म ये शुद्ध कर रहा है विद्या का राह प्राण आदमी जगा रहता है कहने का मतलब यही है विद्वान कर्मी नरीरक्षण प्राण धर्म न आत्मधर्म आत्मा का धर्म नहीं है आत्मा तो निर्धर्म का है आत्मा में कोई धर्म नहीं है ये समझ रहा है इसकी ये राह समझ रहा है त्व पदार्थ विवेक रूपत्व यह त्वम पदार्थ का शोधन कर है क्योंकि ये उपनिषद में पहले ही बता दिया था मुंडक में जो द्विविद्या करके कहा था अंगिरा जी कहा था दो विद्या जानने योग्य है पराचय वा पराचय परा विद्या एक अपरा विद्या उनमें से अपरा विद्या संसार देने वाली है ब्रह्मलोक तक पहुंचाने कर्म के माध्यम से हो चाहे उपासना के माध्यम से जो जाता हो वो अपरा विद्या का विषय है ब्रह्मलोक तक यह कर दिया और पराविद्या का विषय आत्मा यह बतलाना है जीवात्मा परमात्मा की ऐक्य पराविद्या का विषय है तो उसमें तत्पद और तोमपद में आय के दिखाना है तब तो मशी महावाक्य है तत्व अशी तुम वही हो यह से का पुतला तुम नहीं हो जो सच्चिदानंद परमात्मा है वही तुम हो ये वाक्य ऐसे बोलता है तो वहां ये जो आत्मा में धर्म है करके दिखाया सोने का काम किसका है किसका धर्म है इंद्रियों का धर्म है और ये जगना किसका धर्म है शरीर रक्षा किसका धर्म है प्राण का धर्म है आत्मा का धर्म नहीं है यह करके क्या सिद्ध किया यहाँ कि तुम पदार्थ का शोधन किया जो तत्व में सीमा पदार्थ है इसका शोधन किया आत्मा में कोई धर्म नहीं अभी तो बहुत कुछ धर्म मान के चल रहा है इंद्रियों के साथ शरीर के साथ होकर के चल रहा है तो मैं पुरुष हूं स्त्री हूं बाल हूं वृद्ध हूं सब अनात्म धर्म आरोप करके वास्तव में आत्मा में धर्म नहीं न मनुष्यत्व धर्म तो आत्मा नहीं है शरीर का धर्म है वृद्धादि बाल्यादि धर्म भी शरीर का है स्त्री आदि पुंसद भी शरीर का है ब्राह्मणत्व आदि जो भी ब्राह्मण वैश्य वैश्यूत्र धर्म सब के सब शरीर का है आत्म धर्म नहीं तो तुम पदार्थ का शोधन होगा क्योंकि वहां कहा था परा विद्या का विषय तीन प्रश्नों से हो गया है चतुर्थ प्रश्न साष्ट प्रश्न तक अपरा विद्या हो गया अपराविद्या का विषय कहना करके भूमि कहा था चतुर्थ प्रश्न की भूमिका में ऐसा कहा था ये पराविद्या का विषय दिखाना चाह रहा है आगे त्वम पदार्थर्म एक इसके द्वारा यह सिद्ध होगा तुम पदार्थ विवेक रूपत्व त्व पदार्थ जो तत्वी में आया हुआ त्व पद है महावाक्य है तत्व अशी उसमें जो त्वम पद का अर्थ होगा लक्ष्यार्थ जो होगा उसमें कोई धर्म नहीं है यह कहने के लिए स्तोत तत्व इसलिए उसकी प्रशंसा हो जाती है स्तुति के लिए वाक्य त्वपत्ति स्त्रोत की सिद्धि हो जाती है कहा अतः अतएव प्राण जागरण से अविद्व विद्वत साधारण कथम विद्वता है इसी के द्वारा यह भी शंका की खंडन हो गया निरस्ता अखंडिता संका खंडिता ऐसे प्राण जागरण से अविद्व विद्वत साधारण ये शंका थी है प्राण के जगना सुषुक्ति और स्वप्न में प्राण का जगना चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी हो सबके लिए बराबर होने से कैसे स्तुति होगी जो एक शंका उठी थी वो समाप्त हो होगी यहाँ पर स्तुति यह है कि ये जो प्रमाता बन के बैठा है जागृत में स्वप्न में प्रमाता बन के बैठा है उसको लक्ष्यार्थ में तोम पद का कर शोधन करने के लिए शुद्ध चेतन घोषित करने के लिए वाक्य आरंभ हुआ एक कहा एवं बुद्ध विवेकाभाव ज्ञानी अज्ञानी में इतना अंतर है स्वपना सुसुप्ति तीनों सभी को बराबर है होने पर भी विवेकी को पता है उस काल में भी अकर्मी नहीं होता प्राण आदि जगह रहते हैं इंद्रिया सो जाती है प्राण आदि जगह रहते हैं किंतु अज्ञानी को पता नहीं है यही है तस्य एवं भूत विवेक आवा इस प्रकार जो विवेक पता है वो विवेक उसको नहीं किसको अज्ञानी इसलिए वो अकर्मी हो जाता उस काल विद्वान अकर्मी नहीं होता यही शंका नगलवाद भवति इति उपरा उप्रमादिक विधीयता एक संख्या होती है महाराज ये विद्या प्रकट है चतुर्थ प्रश्न के लिए करके षष्ठ प्रश्न तक ये ज्ञान का प्रकरण है प्रश्न परिसर में विद्या प्रकरण है ये अद्या प्रगर तृतीय प्रश्न तो पूरा हो चुका है ये विद्या का प्रकरण है मान ज्ञान का प्रकरण है विद्या प्रकरण सत्र का प्रश्न आरंभ हुआ है यहां से लेकर ष्ट प्रश्न तक ज्ञान का प्रकरण है प्रकरण होने से अश्य विदुषा स्रोत्रादि उपरमादिकम सर्वम भवती ऐसा कहना चाहिए इस ज्ञानी का विवेकी का क्या होगा स्रोत्रादि सबके सब का उपराम हो जाता है ये विधान कीजिए ना यहाँ क्यों स्तुति करने से क्या बात इसको विधि वाक्य बनाइए ज्ञानी के सबके सब, सब इंद्रिया उपरांग हो जाते उस काल जाते ऐसा बोलिए ये स्तुति क्यों कहा अर्थवाद क्यों बनाया ये शंका है, क्यों है? ये स्तुति से क्या लेना है स्तुति के लिए बाकी है क्यों कहा ये शंका आ गई ये शंका के उत्तर में कहते हैं विद्वत अविद्वत साधारण लेना स्वयं तो विधेयक जो साधारण रूप से सबको होता हो होने वाले का षष्ठ भवता भू से सत्र करके भवतध बना दिया ज्ञानी अज्ञानी दोनों के लिए जो बराबर होते हैं कौन स्वप्न सुसुप्ति सबको बराबर हो तो उसका विधान करने की जरूरत ही नहीं है केवल ज्ञानी के, के होता न होता अन्य को तो विधान करना था तो साधारण है सबके साधार लिए कहा विद्वत साधारण है स्वप्न और सुसुप्ति सबके लिए साधारण है चाहे विवेकी हो चाहे अविवेकी सबको मिलना ही है पशु पक्षी आदि को भी मिलना है इसलिए स्वयं होता है वो तो स्वप्न दो सबके लिए सुसुप्ति और सपना होता ही है सबको होने वाले का नो विधेय नहीं होता वो इसलिए नहीं करके भाष्य कहा नहीं कहाता नहीं विदुषा है व स्त्रोत्र आदि नहीं बड़ा जागृति ऐसा तो नहीं है कि ज्ञानी कई स्वप्न अवस्थाओं में इंद्रिया सो जाती हो प्राण रूपी अज्ञात जगती हो ऐसा तो नहीं है सभी का समान है जागृत स्वप्न मन स्वातंत्र अनुभवत माने जागृत स्वप्न में मन स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्रता का अनुभव करता होगा विषम का अनुभव करता स्वतंत्र होकर के इंद्रिया पराधीन है मन स्वतंत्र है, है क्योंकि इंद्रियों को मन के बिना अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पाती और अन्यत्र मन हो जाए तो इंद्रिया काम नहीं करती और मन को अपने विषय जो संकल्प आदि करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है अंधा आदमी भी स्मरण कर सकता है याद कर सकता है कहा बहरा भी शब्दों का याद कर सकता है स्मरण तो हो ही जाता है तो मन को इंद्रियों की आवश्यकता नहीं अपने विषयों के लिए और इंद्रियों को अपने विषय की जानकारी में मन की आवश्यकता इसलिए मन स्वतंत्र है यही कहा भाष्य में कहा जाग्रत स्वप्न दोनों अवस्थाओं में जाग्रत और स्वप्न में सप्तमी है ये दोनों अवस्थाओं में मन स्वतंत्र अपना मन जो है स्वतंत्रता का अनुभव करता हुआ हर अहर्ष प्रतिदिन सुसुप्ति में जाता हो केवल विद्वान का ही मन ऐसा भी नहीं है, समान है तो उसको विधान बिदा, करने की आवश्यकता नहीं है क्या तो विद्युत स्तुति के लिए समान भी सर्व प्राणी नाम पर्याय जागृत स्वप्न सुशुक्ति गमन हो सभी प्राणी मात्र के लिए समान है जागृत स्वप्न सुश्रुक्ति तीनों अवस्थाओं में एक एक करके चलना समान है अतो विद्युता स्तुति रेप ये वो ये जो है विद्युता की स्तुति के लिए वाक्य है ऐसा तो नहीं है सभी के लिए बराबर है टीका में बोलते हैं श्रोता दिखम परे देवे मन से एक ही भवती प्राणा नागृति इतम पदार्थ विवेक रूप ज्ञान विवक्षित कहते श्रोत्रादिके देवे मनसी एक ही भवती इस मंत्र में जो आने वाला है अभी वह श्रोता परम देव जो मन है उसमें एक हो जाते हैं कब शुभ अवस्था में मन में एक हो जाते हैं परे देवे परे देव मनसी एक ही मन में एक हो जाते हैं प्राणाग्नो जागृति प्राण रूपी अग्निया जगी रहती है जागृति बहुवचन प्राणाग्रयो जागृति जगे रहते हैं इत्यत्र त्व तो पदार्थ विवेक रूप ज्ञान विवक्ष इस वाक्य में तुम जो में आया हुआ तुम है जो परमाता बन के बैठा है उसके लक्ष्यार्थ में उसके विवेक करना इसको शोधन करना एक विवक्षित है, है, है यहाँ क्योंकि ऐक्य कर रहा है जीवात्मा प्रभात ऐके ज्ञान है तो उसको करने के लिए तुम पदार्थ का शोधन आरम्भ किया विवक्षित है या या, तज ज्ञान गार्यपत्यो हवा ये अपाना इत्यादि वही जो ज्ञान है तुम पदार्थ का शोधन करना ज्ञान है वो ज्ञान गार्यपत्यो हवा यजमान इत्यादि करके जो कहा था गार्यपत्य होता इत्यादि उसकी की जाती है उक्त प्रकार है गार्यपत्यो हो गई ये अपाना इत्यादि वाक्यों के द्वारा स्तुति की जाती है एक तृतीय प्रश्न उत्तरत्व अत्र इत्यादि सर्व पश्यंतम व्याचे अब आगे व्याख्या करना है मंत्र की व्याख्या करना है तृतीय प्रश्न चतुर्थ प्रश्न का तृतीय प्रश्न ध्यान देना तृतीय प्रश्न बने प्रश्नोपरिषद का तो तृतीय प्रश्न नहीं परिषद में जो चतुर्थ प्रश्न है सौरियाड़ी गारी का प्रश्न है उसमें पांच प्रश्न मिला गया एक प्रश्न है उनमें से तृतीय प्रश्न क्या था तृतीय प्रश्न कत ऐसे देव स्वप्न पश्यती ये कार्यक्रम में कौन सा देवता स्वप्न देखता है ये ये तृतीय प्रश्न ये है यहाँ तृतीय प्रश्न उत्तरत्व ना ये इत्यादि वाक्य ये इत्यादि अत्र ये देव स्वप्ने इत्यादि वाक्य आएगा मंत्र में आएगा इत्यादि सर्व पश्यत सर्वम पश्यती सर्व पश्यती सबको देखता है सब रूप होकर के देखता है मन ही वहां देख रहे दृष्टा आदि रूप में मन होता है और विषय भी विषय और विषय दोनों मन हो जाता है सर्व पश्यति सर्व पश्य सर्वसन पश्य मंत्र में आएगा इस वाक्य को बतलाना चाहते हैं एक करना चाहते हैं यदि तो गर्भ्य नहीं कहा तो पृष्ठम कतरा ऐसे देव स्वप्नान पर जो पूछा था सौर्यागार्गे ने पूछा था ये कार्यक्रम संगा में कौन सा देवता स्वप्न देखता है उसका उत्तर अब देते हैं मंत्र है अत्र स्वप्ने महिमुव यदृष्टम दृष्टम श्रुत श्रुतम यहम श्रृण देश निदंतर पुनः प्रत्युभव पश्यति पश्यति दृष्टमचूत अत्र स्वप्ने महिमा यदृष्टम दृष्टम प्रत्यनुभवति श्रुतमेवा तम श्रृण देश सच्चा प्रत्यनुभूत प्रत्युभव पश्यति पश्य पश्यति अत्र स्वप्न अवस्था में अत्र मान स्वप्न स्वप्न अवस्था की चर्चा है यह अत्र स्वप्न अवस्था में ये सदेव स्वप्ने महिमान अनुभव ये जो देव मनोरूपी जो तो देव है इसको देव के शब्द से कहा ये अपने महिमा का अनुभव करता है अपने ऐश्वर्य का अनुभव करता है महिमा महत् शब्द से इमनिच करके महिमन शब्द बनाया जाता है महत्ता का अनुभव ऐश्वर्य का अनुभव करता है अपने जो महत्व महत्ता बोलो महत्व बोलो महिमा बोलो एक ही चीज हो जाता तो तस्वतो त्व करेंगे तो महत्व बनेगा तल करेंगे तो महत्ता बननी है और इमिच करेंगे तो महिमा शिव महिमन स्तोत्र बोलते हैं महिमन शब्द होता है महिमानम अनुभव अपनी महिमा का अनुभव करता है क्या अनुभव है दृष्टा दृश्य दो रूप में हो जाता हो उसका माने स्वप्न में देखने वाला भी मन है देखे जाने वाला भी मन है ये महिमा है उसमें दो रूप हो जाता हो ऐसा बोलना चाहेंगे क्योंकि आगे मंत्र अंत में सर्वम भवती सर्व ऐसा आएगा सब कुछ वही हो जाता है मन से अतिरिक्त तो वहां कोई काम इंद्रिया सो जाती काम नहीं करती और सर्वरूप होकर के देखता है सर्व पश्चिम में भी वही कर्म भी वही हो जाता है मन ये दिखाना चाहते हैं तो अपने महिमा का अनुभव करता है मन कैसा क्या महिमा है उसकी जो जागृत में जो देखा था इस जन्म में हो चाहे पूर्व जन्म में हो कभी कभी उड़ता हुआ पाया जाता है मन में संस्कार कभी उड़ने वाले थे हम लोग चिड़िया थे पक्षियां थे उसका संस्कार तो है अंतकरण में संस्कार है वो संस्कार जिस दिन उद्भूत होगा उस दिन उड़ने का काम करता है ऐसा दिखाई पड़ता है दृश्य दिखाई पड़ता है संस्कार है वास्तव में वहां पक्षी भी नहीं आए मन में संस्कार रहता है या दृष्टम जो देखा चाहे इस जन्म में देखा हो चाहे पूर्वजन्मे देखा हो कभी कभी पूर्वजन्म की बातें में आ जाते हैं उड़ना आदि इस शरीर से तो नहीं उसका संस्कार अभी तो है ही नहीं पूर्वजन्म में ऐसे थे चिड़िया थे पूर्वजन्म के संस्कार सबके ऊपर में जरूर आता है पूर्व जन्म में जैसे अनेक जन्म है कौन सा जन्म आता है संस्कार आता है कैसे एक बालक पैदा होता है यदि पूर्व जन्म को मानते नहीं है एक बालक पैदा होगा तो बालक को सबसे पहले दूध पिलाया जाता है तो दूध मनुष्यों के जो बालक होगा उसको तो चलो मां के स्थान ले जा के उसमें मुख तक डाल देंगे चलो तो निजोड़ भी देंगे किंतु घुटन लेने का काम किसको करना पड़ेगा घुटन एक क्रिया है निगलने का काम किसी और में से होगा नहीं होगा किंतु तो देखो जो प्रवृत्ति होगी घुटन क्रिया करने की जो प्रवृत्ति है उसकी घुटन तो लेना पड़ेगा ना उसको प्रवृत्ति के बिना ये ज्ञान के बिना प्रवृत्ति नहीं करते इधम मधिष्ट साधनों जैसी बुद्धि होगी तब प्रवृत्ति होगी उसको उतना ज्ञान उस में हो जाता है क्यों पूर्व जन्म में ऐसी अवस्था में उसने दूध पिया था वो संस्कार है तो वो उसी काल में वो जागृत हो गया संस्कार क्यों संस्कार को जगाने के लिए उद्बोधक होगा करता है जैसे जिस पेड़ के नीचे हमने कभी सर्प देखा होगा बाकी हजारों पेड़ हैं, उनमें सर्प का ख्याल नहीं आता ठीक उसी पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो सर्प दिखाई देगा हमको मन में क्यों उद्बोधक होता है संस्कार को जगाने वाला उद्बोधक जो बाल्य अवस्था में पहले जन्म में उसने दूध पिया हुआ है तो वो संस्कार उसके अंतकर्म है वही अंतकर्ण है आज उसी संस्कार के कारण से वो खींचता है दूध को चलो मनुष्यों का तो यहां तक कोई करके देते स्तन को ले जाके लगा देंगे किन्तु गाय आदि को देखा अपने बछड़ा उड़ता है ढूंढने लग जाता है क्यों उस अवस्था में उसने दूध पिया था वो संस्कार है उसके पास अच्छा के बच्चों को उड़ाना कौन सिखाएगा पहले पूर्व जन्म का संस्कार है कभी चिड़िया बना है उसका संस्कार उसका काल जागृत हो गया मान उस शरीर पर पक्षी शरीर पर जाते ही वो जागृत हो गए मछली को चलना कौन सिखाएगा पानी में तैरना उसके माता माँ तो कहा है पता ही नहीं लगता मछली का तैरते क्या है पहले कभी मछली रहा अनेक जन्म है अनेक कर्म होते गए इससे पूर्व जन्म की सिद्धि होती है कुछ लोग पूर्व जन्म नहीं मानते हैं समाज तो पूर्वजन्म के बिना ये कार्य हो ही नहीं सकता शुरू शुरू का जो कार्य होगा वो कैसे होगा आगे तो चलो उसको संस्कार आगे शुरू शुरू में जो कार्य होगा वो कैसे होगा पूर्व जन्म का संस्कार काम करता है जो मन अपनी महिमा को अनुभव करता है यश देव ये देव मन यहां मन है ये देव मनोरूपीधि देव क्या करता है जो देखा हुआ को देखता अनुभव करता है देखा हुआ यद दृष्टम अनुपस्थिति देखा हुआ को देखने के बाद देखेगा माने संस्कार के आधार पर देखेगा पहले देखा था उसके संस्कार अपने में उसके पास था उसके कारण से देखता है श्रुतम श्रुतम ये वो अर्थम अनुसरण थी जो सुना था पहले वो सुना हुआ अर्थ को ही विषय को ही अर्थ माने विषय को ही फिर सुनता है स्वप्न वहां विषय भी नहीं है इंद्रिया भी नहीं है मन में है सब ये इंद्रिया भी वासनामयी संस्कारमयी है और विषय भी, भी संस्कारय है देश अधिगमत रह प्रत्यनुभूतम पुनः पुनः प्रत्यनुभवती तत्त देश में ये देश वो देश वो देश हो तत्त देश तत्त दिशाएं पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं में जो जो उसने अनुभव किया था प्रति अनुभूतम में विपक्षा करके अव्यभाष है अनुभूतम अनुभूतम प्रति प्रति अनुभुतम. प्रत्येक का जहां जहां जैसा अनुभव किया होगा तत्त देश में अथवा तत्त दिशाओं में पुनः पुनः प्रति एक ही बार में कई बार भी दिखता है एक वर्ष पहले स्वप्न आया था फिर आ सकता है वो स्वप्न पुनः पुनः अनुभवी प्रति अनुभवती बार बार उसका अनुभव करता है स्वप्न में और दृष्टम चर अदृष्टम चर दृष्टमान इस जन्म में देखा हुआ भी देखता है पूर्व जन्म में भी देखा हुआ वो भी देखता है पक्षी बन करके उड़ता हुआ पाए जाते हैं हम लोग क्यों इस जन्म में तो पक्षी बने उड़ने की कला है नहीं किंतु तो अंत में वो कभी जमानों में हम पक्षी बने हुए थे उसके संस्कार है उद्भुत तो हो जाता है अविद्या के द्वारा जागृत तो होता हुआ ऐसा हो जाता है दृष्टम चाहे अदृष्टम चाहे दृष्टम माने अश्विन जन्म नहीं इस जन्म में देखा हुआ और अदृष्ट माने पूर्व जन्म में देखा हुआ ऐसा भी दिखता है श्रुतम चाहे अश्रुतम चाहे इस जन्म में सुना हो चाहे पूर्व जन्म में जन्मांतर में सुना हो उसको भी सुनता है ये मन और अनुभूत अनुभूत इस जन्म में अनुभव किया हो जिसका जो मैंने पंच विषयों का अनुभव किया जिस प्रकार के विषयों का अनुभव किया हो और अनुभूत माने पूर्व जन्म का अनुभव सभी विषयों को अनुभूत विषय या अनुभूत विषय सभी को देखता है अनुभव करता है और सच्चा असत्य सत माने व्यावहारिक जो पदार्थ है उसको सत कहा और असत माने प्रातभाषिक सत्ता वाले जैसे रज्जू में सर्पादी दिखना है स्वप्न के पदार्थ हैं, स्वप्न में भी स्वप्न होता है कभी ऐसा दिखाई पड़ता है वहां भी बोलता है आज मैंने स्वप्न में ऐसा देखा स्वप्न में भी बोले, एक दूसरे से स्वप्न में भी स्वप्न होता है कभी कभी किन्तु उसका अपने को जागृत जैसा समझता है सच्चा सच्च असत माने व्यावहारिक पदार्थ जो हम व्यवहार में लेते हैं जागृत अवस्था के पदार्थ और असत माने प्रातिभाषिक पदार्थ तो प्रतिदिकाल में है अन्य काल में नहीं है प्रादिभा जैसे रजो में सर्व देखना आदि सुक्ति में चादी देखना यह सबको सर्वम पश्यती सबको देखता है कौन मनो ऐसा देव हाँ। ये देव सबको देखता है सर्वम पश्य और सर्व पश्य सर्वासन पश्य सर्वरूप होकर के देखता है वो दृष्टा और दृश्य दोनों मन ही है स्वप्न देखने वाला भी मन है और स्वप्न में देखे जाने वाला विषय भी मन है मन अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता वहां अर्थ है तृतीय प्रश्न का उत्तर है ठीक है देखिए अत्र इति अत्रोतम पदम गृह चेष्टे अत्र स्वप्ने महिमा अत्र पद है मंत्र में तो पद स्रौत पद है मैंने श्रुति में आने वाले का स्रोत्र कहा स्रौतम पदम श्रुति में आया है इसे स्रोत कहा उस पद को ग्रहण करके व्याख्या करते शिकार अत्र मैंने कब श्रुति में बोल दिया अत्र कब लेना है जागृत लेना स्वप्न लेना सुख शुक्ति लेना क्या लेना तो भाषाकार ने कहा अत्र माने उपरतेषु स्रोत्रादिशु या अत्र का अर्थ है स्रोत्रादि इंद्रिया उपराह को प्राप्त हो गई किस अवस्था हो गई अवस्था उपरतेषु स्रोत्रादिशु स्रोत्रादियों के उपराम होने पर अत्र शब्द का मंत्र में जब अत्र है उसका अर्थ है इंद्रियो के उपराम हो जाने पर श्रोता देह रक्षा ये जागृत कुछ तो सो गए और कुछ जगे हुए हैं देह रक्षा के लिए जागृत सू